तर्क संग्रह ग्रंथ में द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण ग्रंथ नामक प्रकरण प्रारंभ हुआ था द्रव्यादि सात सात पदार्थों में से पहला पदार्थ है द्रव्य उस द्रव्य के अवांतर नौ भेद हैं इन नौ द्रव्यों में रहने वाला सामान्य लक्षण द्रव्य का बताया गया था समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम द्रव्य सामान्य लक्षण का मतलब है सभी द्रव्य में रहने वाला समवायि कारणत्व ये लक्षण है गुणवत्व भी है समवायिक कारणत्व भी है लेकिन गुणवत्व में एक क्षण के लिए वह कार्य द्रव्य में नहीं रहता इसलिए कालिक अव्याप्ति नाम का दोष आता है उस कालिक अव्याप्ति नाम के दोष से भी रहित निर्दोष लक्षण समुवायिक कारणत्व है सभी द्रव्य का तीन प्रकार के कारण तर्कशास्त्र में माने गए हैं कारण के अवांतर तीन भेद माने गए हैं समुवायिक कारण असमवा कारण निमित्त कारण वेदांत में दो ही प्रकार का कारण मानता है उपादान कारण निमित्त कारण समय कारण को वेदांती उपादान कारण कहता है और निमित्त कारण अपूर्व कारण को नहीं मानता क्या नाम असमय कारण को नहीं मानता है वो तो निमित्त कारण में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है अलग नहीं मानते तो ये जो है आपका असमवायिक कारण और निमित्त कारण तो द्रव्य से अतिरिक्त पदार्थ भी बनते हैं गुण कर्म भी बनेंगे निमित्त कारण और असमवायी कारण किंतु समवायी कारण कार्य कोई भी हो उसके प्रति यदि समवायी कारण बनेगा तो द्रव्य ही बनेगा जो भी कार्य है कार्य मात्र के प्रति असमवायी कारण बनता है द्रव्य ही इसलिए द्रव्य मात्र में यह लक्षण रह रहा द्रव्य से में नहीं रहता जो छे द्रव्य को छोड़कर के बाकी छ पदार्थ है ना इनमें से ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जिसमें समुवायी कारणत्व रहे वो बाकी छह पदार्थ किसी भी कार्य के समवायी कारण नहीं बनते हैं या तो असमवायिक कारण बनेंगे या तो निमित्त कारण बनेंगे लेकिन समुवायिक कारण बनेगा केवल द्रव्य ही इसलिए द्रव्य को ही माना जाएगा क्या समवायी कारण समवायी कारण द्रव्य होगा उसमें एक धर्म रहेगा समवाही कारणत्व तो। एक धर्म ऐसा है जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित है ये तीनों दोष नहीं हैं तो तदे वही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय थे रहित ये कहा जाता है वही धर्म लक्षण कहलाता है जो अभ्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीन दोषों से रहित है उस धर्म को कहा जाता है उस वस्तु का लक्षण तो ये लक्षण हो जाएगा अब आ, एक एक द्रव्य का लक्षण बताना शुरू करते हैं अन्नम भट्ट जी एक एक-एक द्रव्य का लक्षण बताने के लिए फिर क्रम से बताएंगे तो नौ द्रव्य का क्रम देखते हैं तो प्रथम आती है पृथ्वी इसलिए पृथ्वी का लक्षण बताया गंधवत्व पृथ्व्या लक्षणम तत्र गंधवती पृथ्वी इसमें तत्र शब्द का अर्थ है नवसु द्रव्य शु मध्य ये जो नव द्रव्य है पृथ्वी से लेकर के मन तक इन नव द्रव्यों में से जो प्रथम द्रव्य है पृथ्वी नामक उसका लक्षण है गंधवत्व गंधवत्व यह पृथ्वी नामक द्रव्य का लक्षण है गंधवत्व यानी समय संबंध से गंध जिसमें रहे वह पृथ्वी है ये समझना तो समय संबंध से गंध मात्र पृथ्वी में ही रहता है पृथ्वी से अतिरिक्त जो बाकी आठ द्रव्य हैं इनमें भी नहीं रहता और छह पदार्थ जो हैं गुणादि इनमें भी नहीं रहता गंध नाम का गुण आठ द्रव्य में भी नहीं रहेगा पृथ्वी को छोड़कर के बाकी आठ द्रव्य में भी नहीं रहेगा और गुणादि छह पदार्थों में भी नहीं रहेगा समुवाय संबंध से यदि गंध कहीं मिलेगा तो पृथ्वी में ही पृथ्वी में ही वो रहेगा समवा सम्बंध से इसलिए ये पृथ्वी का अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ और पृथ्वी में पृथ्वी के हरेक अंश में रहता है इसलिए अन्यून वृत्ति भी रहा न्यून वृत्ति नहीं हुआ तो जो अन्यून अनरिक्त वृत्ति धर्म है उसे लक्षण कहते हैं न्यून वृत्ति कहा जाता है जिसका लक्षण कर रहे हैं उसके कुछ भाग में रहे कुछ भाग में न रहे वो न्यून वृत्ति और जो लक्षण किया जा रहा है वह कुछ भाग में यानी पूरे लक्ष्य में रहता हुआ लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी रहे। उस उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है और उस उस धर्म को कहा जाता है अतिरिक्त वृत्ति धर्म दोनों भी न्यून वृत्ति धर्म तो होता है अव्याप्ति दोष से दूषित तो, अतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित तो, और अन्यून अनिक्त वृत्ति जो धर्म है उसमें अव्याप्ति भी नहीं रहेगी अतिव्याप्ति भी नहीं रहेगी और लक्ष्य मात्र में रहने के कारण असंभव भी नहीं रहेगा असंभव तो कहा जाता है लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना वो असंभव कहलाता है तो इस प्रकार ये पृथ्वी का गंधवत्व समवाय संबंधे न गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम ये पृथ्वी का लक्षण होगा इस गंधवत्व लक्षण से लक्षित पृथ्वी के दो भेद बताए गए नित्य अनित्य तो सा द्विधा अनित्य अनित्या ये लिखा है न तो गंध गंधवत्व धर्म से युक्त पृथ्वी गंधवती पृथ्वी को बताता है सा शब्द वह दो प्रकार की है द्विधा का अर्थ है उसके दो प्रकार कौन हैं तो एक नित्य है एक अनित्य है नित्य अनित्य च कहा नित्य कौन है तो नित्य पृथ्वी कहा जाता है परमाणुओं को पृथ्वी के जो परमाणु है वे हैं नित्य पृथ्वी तो नित्या परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा तो परमाणु है केवल कारण जैसे वेदांतियों का अव्याकृत इसमें कार्यत्व तो नहीं है ना, कारणत्व तो मात्र है सांख्यों का प्रधान उसमें कारणत्व तो मात्र है कार्यत्व तो नहीं है ऐसे परमाणु में भी कारणत्व तो मात्र है समुवायिक कारणत्व तो मात्र है वो किसी का कार्य नहीं है इसलिए कार्यत्व तो नहीं रहेगा कारण तो रहेगा तो कारण रूपा केवल कारण रूपा पृथ्वी वह है परमाणु रूपा पृथ्वी वह नित्य है वो परमाणु नित्य इसलिए कहलाते हैं कि नित्य उसको कहते हैं जो उत्पन्न भी ना हो नष्ट भी ना हो उसे नित्य कहा जाता है जो उत्पन्न नहीं होता और जो नष्ट भी नहीं होता उसे कहा जाता है नित्य तो ये आ, क्या नाम है परमाणु पृथ्वी के न तो उत्पन्न होते हैं न तो नष्ट होते हैं इसलिए नित्य है तो नित्या परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा तो द्वेनुक से लेकर के शरीर पर्यंत और पर्वतादि पर्यंत जो पृथ्वी हम देख रहे हैं वो पृथ्वी है कार्यरूपा पृथ्वी उसका कार्यरूप पृथ्वी का आरंभ होता है द्वेनुक्स लेकर के शुरू होती है कार्यरूपा पृथ्वी और महाअवयवी कहलाता है ये शरीर महाअवयवी कहलाता है घट महाअवयवी कहलाता है पर्वतादि जहाँ करके अंतिम कार्यत्व जिसमें केवल कार्यत्व ही रहता है वो हो गया फिर महाअवयी द्रव्य का कारण नहीं है अंतिम अवयवी अंतिम अवयवी का मतलब जिससे फिर दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं हो रहा है उसे कहा जाएगा अंतिम अवयवी शरीर जितना बनना था बन गया तो ये अंतिम अवय भी हुआ अब ये जो कार्यरूपा पृथ्वी है इसके अवांतर तीन भेद बताए जा रहे हैं कार्यरूपा पृथ्वी के अवांतर तीन भेद हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदा पुनः त्रिधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा, तो तो पुनः त्रिधा का मतलब ये कार्य रूपा पृथ्वी के फीर से तीन प्रकार हैं कारण रूप पृथ्वी के नहीं केवल कार्य रूप पृथ्वी के तीन प्रकार है वो तीन प्रकार हैं शरीर एक प्रकार दूसरा इंद्रिय और तीसरा विषय तो शरीर रूपा पृथ्वी इंद्रिय रूपा पृथ्वी और विषय रूपा पृथ्वी ऐसे कार्य रूपा पृथ्वी के अवानतर तीन भेद तीन प्रकार हैं शरीर रूप पृथ्वी कौन सी है तो कहते हैं शरीरम अस्मदादी तो शरीर रूपा पृथ्वी है अस्मद शब्द से लेना मनुष्यों को आदि शब्द से लेना इस पृथ्वी लोक में रहने वाले बाकी वो पशु पक्षादी हैं उनका शरीर वही पार्थिव अंश उसमें ज़्यादा है गौ शरीर अश्व शरीर हस्ती शरीर इन सब में भी पार्थिवत्व है ना, तो ये हैं अस्मद आदि अस्मद शब्द से को मनुष्य को लिया गया और आदि शब्द से आदि को तो मनुष्य आदि ये अर्थ निकलेगा तो ये जो मनुष्य शरीर हैं हस्ती शरीर हैं गौ शरीर हैं अश्व शरीर हैं और ये वनस्पति यहाँ हैं ये सब इनको कहा जाएगा शरीर रूपा पृथ्वी ये सब शरीर रूप पृथ्वी है शरीर का लक्षण क्या है शरीर किसको कहते हैं क्या उत्पन्न और नष्ट तो विषय भी, भी होता है वो भी शरीर रहेगा। इंद्रिय भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो तो कार्य मात्र उत्पन्न होगा नष्ट होगा तो शरीर कहा जाता है यद भोगाएतनम तदेव शरीरम ये शरीर का लक्षण है जो भोगायतन है उसे शरीर कहा जाता है यद भोगायतन तदेव शरीरम हाँ चेष्टाश्रय होगा तो भोगायतन इसमें भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग सुख का साक्षात्कार या दुख का साक्षात्कार भोग कहलाता है और इस भोग का यानी साक्षात्कार का जो आयतन है अर्थात तो जिसमें रह कर के आत्मा को सुख का अनुभव या दुख का अनुभव होता है आत्मा जहाँ रह करके सुख दुख का अनुभव करता है वो शरीर है यद भोगायतनम तदेव वो शरीरम इनके यहाँ तार्किकों के मत में आत्मा व्यापक है व्यापक है का मतलब सर्वगत हैं सर्वत्र हैं आकाश के तरह आत्मा अनेक है लेकिन व्यापक है सबकी आत्मा है सब स्थान पे है लेकिन कर्म का फल सुख का अनुभव या दुख का अनुभव सर्वत्र आत्मा होने पर भी सब जगह नहीं होगा आपकी आत्मा यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ आपको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा जो शरीर है आपका जिसमें आ, आ, आ, आ, हम अभिमान करते हैं उस शरीर अवच्छेद न जो आत्मा है उसी में समवाय संबंध से पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख उत्पन्न होगा और उसका अनुभव आप करोगे शरीर में ही शरीर परिचिन्न देश में ही आत्मा का आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है यानी भोग होता है बाकी स्थान पर रहने पर भी वहाँ भोग नहीं होगा व्यापक तो है अनेक भी है विरोधाभास नहीं है व्यापक अनेक व्यापक एक साथ रह सकते हैं सूक्ष्म पदार्थ जैसे वायु यहां वायु भी है आकाश भी है आकाश और वायु का कोई विरोध थोड़ा ही है अनेक व्यापक पदार्थ रह सकते हैं लेकिन वस्तुतः परिछिन्नता रहेगी उनमें आपस में एक दूसरे से भिन्न रहेंगे जो आपस में एक दूसरे से भिन्न है उनको वस्तुतः परिछिन्न कहा जाता है और सर्वत्र रहते हैं उन्हें देशतः अपरिछिन्न कहा जाता है या उनको व्यापक कहते हैं देशतः व्यापक है और नित्य होने से जो नित्य हैं हमेशा रहते हैं। उनको कालतः अपरिछिन्न कहा जाता है तो इनके यहाँ आत्मा में देशतः अपरिछिन्नता और कालतः अपरिचिन्नता है लेकिन वस्तुतः तो परिच्छिन्न नहीं है एक दूसरे से भिन्न है तो व्यापक से लेना देशत अपरिछिन्न को और नित्य से लेना कालतः अपरिचिन्नता को और वस्तुतः अपरिछिन्नता नहीं है वस्तुतः परिचिन ही है व्या तो शरीर कहा जाता है देशत अपरिछिन्न आत्मा को जिसके परिच्छेद से जिससे युक्त होने से सुख दुख का अनुभव होता है वह शरीर है तो शरीर अवच्छेदना ही आत्मा में सुख दुख का अनुभव होता है ये शरीर का लक्षण है यदेव यदि भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय होगा अथवा जो चेष्टा का आश्रय है उसे कहा जाता है शरीर हा चेष्टा हाँ? हाँ, कहते हैं प्रयत्न को और जो चेष्टा का यानी प्रयत्न का आश्रय हो यानी आत्मा जिसमें रह करके चेष्टा करता हो प्रयत्न करता हो उसे कहा जाता है शरीर यह शरीर का लक्षण हुआ शरीर रूपा एक पृथ्वी है वो है अस्मदादि नाम और इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन सी है तीन प्रकार बताए न कार्य रूप पृथ्वी के एक शरीर रूप पृथ्वी दूसरा इंद्रिय रूप पृथ्वी भेद है पृथ्वी का तो इंद्रिय रूप पृथ्वी है घ्राण घ्राण एक इंद्रिय है ना, घ्राण इंद्रिय वो पृथ्वी का जो विशेष गुण है गंध उसका ग्रहण करती है और वो कार्य रूप है घ्राण इंद्रिय कार्य रूप में भी होने पर भी अतिद्रिय है कार्य रूप होने पर भी अतिय है। अींद्रिय कहते हैं इंद्रिय अग्राह्य को तो इंद्रिय गंध का ग्रहण तो करती है लेकिन उससे उसको किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जाता वो स्वयं अत इंद्रिय है यानी अप्रत्यक्ष है इंद्रिय ग्राह्य होता है प्रत्यक्ष अत कहलाता है जो प्रत्यक्ष नहीं है तो घ्राण इंद्रिय अतिद्रिय हैं का अर्थ है प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और गंध इंद्रिय ग्राह्य है इसलिए प्रत्यक्ष होता है और गंध ग्रहण हो रहा है इससे अनुमेय है इंद्रिय हमको गंध का ज्ञान हो रहा है और गंध का ज्ञान बिना गंध ग्राहक घ्राण इंद्रिय के होता नहीं है और गंध ग्रहण हो रहा है इससे निश्चय किया जाता है गंध ग्रहण में उपकरण भूत घ्राण इंद्रिय हैं ऐसे चक्षु इंद्रिय ये स्वयं भी अति अतिद्रिय हैं जिसके जिसका चक्षु चक्षुइंद्रिय नहीं है उसे नहीं रूप का ग्रहण हो पाता हमें रूप दिख रहा है इसलिए रूप दर्शन का उपकरण नेत्रेंद्रिय हमारे पास है ये माना जाएगा वो अनुमेय है इन, इनके जो अपने अपने विषय ग्रहण रूप व्यापार है इन व्यापारों से अनुमान किया जाता है उनके उपकरणभूत इंद्रियों का इसलिए घ्राण इंद्रिय स्वयं अतिंद्रिय इंद्रिय हैं यानी अप्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष क्यों है तो प्रत्यक्ष माना जाता है उसी द्रव्य को जिस द्रव्य में महत्व समानाधिकरण रूप स्पर्श रहता है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य तो जितनी भी इंद्रियां है ना पांच बाह्य ज्ञानेन्द्रिया और एक अंतकरण मन इनमें महत्व परिमाण नहीं है महत्व परिमाण नहीं रहेगा इनमें महत्व परिमाण रहता है त्रेणुक से लेकर के बाकी द्रव्य में परमाणु और द्वेणुक में महत्व परिमाण नहीं रहता अणुत्व परिमाण रहता है द्वेनुक में रहता है मध्यम अनुत्त्व और परमाणु में रहता है परम अणुत्व परिमाण परमाणु का है परम अणुत्व परिमाण और मध्यम अणुत्व परिमाण है द्वेणुक का और त्रेणुक का है मध्यम अणुत्व मध्यम महत्व परिमाण त्रेणुक का तो त्रेणुक से आगे जैसे जैसे उत्तर उत्तर कार्य बढ़ता जाता है अब ये भी तो उसमें महत्व परिमाण रहता है मध्यम महत्व परिमाण माना गया त्रेणुक से लेकर के कार्य रूप सभी द्रव्य में और जो विभू द्रव्य है विभू द्रव्य है आकाश विभू द्रव्य है काल विभू द्रव्य है आत्मा ये चार आकाश काल दिशा आत्मा इन चार द्रव्यों को कहा गया द्रव्य विभू कहते हैं व्यापक को और इन चारों का परम महत्व परिमाण है विभू द्रव्यों का और बाकी त्रेनुक से लेकर के जितने कार्य रूप द्रव्य है पर्वतादि तक इनका मध्यम महत्व परिमाण है तो मध्यम महत्व परिमाण के आश्रय द्रव्य कौन होंगे त्रेनुक से लेकर के आगे का दैनुक और परमाणु महत्व परिमाण का आश्रय नहीं बनेंगे उनमें समुय सम्बन्ध से महत्व परिमाण नहीं रहेगा परिमाण तो रहेगा लेकिन अणुत्व परिमाण रहेगा मध्यम अणुत्व दैनुक में और परम अणुत्व परमाणु में और जिसका जिसमें महत्व समानाधिकरण रूप रहेगा या स्पर्श रहेगा उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है करके मानते हैं लोग ये विचारक दर्शनकार तो महत्व परिमाण के आश्रय तो हो गए पृथ्वी जल तेज वायु के त्रेणुक और ये आकाश आदि आत्मा पर्यंत के चार द्रव्य और इन चार द्रव्यों के त्रेणुक से लेकर के आगे वाले दैणुक और परमाणु तो नहीं रहेंगे महत्व परिमाण के आश्रय और मन भी परमाणु रूप होने से उसमें भी महत्व परिमाण नहीं रहेगा महत्व परिमाण किसमें किस में रहेगा पृथ्वी जल तेज वायु के त्रेणुकादि कार्यात्मक रूप में पृथ्वी जल तेज वायु के त्रेणुकादि में रहेगा त्रेणुकादि में आदि शब्द शिविर चेत्रोन्ख से लेकर के महाअवयी तक सभी द्रव्य को लेना और आकाश काल दिशा आत्मा ये विभू चार द्रव्य इन सब में रहेगा महत्व तो परिवार और महत्व समानाधिकरण कहा जाता है एक अधिकरण में रहने वाले दो पदार्थों को एक दूसरे का समानाधिकरण कहते हैं एक ही आश्रय में रहने वाले दो पदार्थ एक दूसरे के समानाधिकरण कहलाते हैं एक आश्रयस्थ दो पदार्थ एक दूसरे के समानाधिकरण कहलाएंगे जैसे पृथ्वी जल तेज इन तीनों द्रव्य में रूप भी रहता है कि नहीं रूप भी रहता है ये पृथ्वी जल तेज इनके परमाणु में भी द्वेनुप में भी रूप रहेगा और त्रेणुकादि में भी रहेगा इनके रूप रूप तो सब में इन तीनों के सभी में रहेगा सभी पृथ्वी के परमाणु में भी रहेगा द्वेणुक में भी रहेगा और त्रेणुकादि में भी रहेगा ऐसे जल के परमाणु में भी रहेगा द्वेणुक में भी रहेगा त्रेणुकादि में भी रहेगा तेज के परमाणु में भी रहेगा द्वेणुक में भी रहेगा और त्रेणुकादि में भी रहेगा क्या रूप लेकिन परमाणु और द्वेणुक में इन तीनों के रहने वाला जो रूप है उसे कहा जाएगा अनुत्व समानाधिकरण जो द्वेणुक में और परमाणु में रह रहा है रूप पृथ्वी जल तेज के तो उसका आश्रय कौन हो गए पृथ्वी और जल, जल के पृथ्वी जल तेज के द्वेणुक और परमाणु उनके रूप का आश्रय यही बनेंगे ना और उनमें अणुत्व परिमाण रहता है इसलिए पृथ्वी के परमाणु और द्वेणुक जल के परमाणु और देखक तेज के परमाणु और देुक इनमें दो पदार्थ रह रहे हैं और ये बन रहे हैं दो दो पदार्थ के आश्रय वे दो पदार्थ कौन हो गए एक अणुत्व परिमाण और दूसरा रूप और स्पर्श भी रह रहा है तो ये जो है आश्रय बना पृथ्वी आदि पृथ्वी जल तेज का परमाणु अनुत्व परिमाण का भी और रूप का भी वो रूप माना जाएगा अनुत्व समानाधिकरण रूप अनुत्व परिमाण रूप एक आश्रय में रह रहा है तो एक आश्रय में रहने वाले दो पदार्थ एक दूसरे के समानाधिकरण कहलाते हैं ना तो परमाणु तथा द्वेनुकात्मक एक आश्रय में रहने वाले दो पदार्थ कौन हो गए अनुत्व परिमाण और रूप ये दो गुण ये दोनों दोनों रह रहे हैं परमाणु तथा द्वेनुक में इसलिए इन दोनों को कहा जाएगा एक दूसरे का समानाधिकरण तो द्वेनुक और परमाणु के अंदर रहने वाला रूप महत्व परिमाण समानाधिकरण नहीं हुआ अपितु तो अनुत्व परिमाण समानाधिकरण हुआ तो अनुत्व समानाधिकरण परिमाण रूप वाले पृथ्वी के परमाणु द्वेनुकों कोंका और परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होगा प्रत्यक्ष किसका होता है जो रूप समानाधिकरण मह, महत्व समानाधिकरण रूप वाला द्रव्य है महत्व समानाधिकरण रूप वाला होना चाहिए तो महत्व परिमाण जहाँ रहेगा वहाँ भी रूप भी रहें स्पर्श भी रहें ऐसा खोजना पड़ेगा तो महत्व परिमाण जहां रहता है त्रेणुक में और वहीं पर रहने वाला जो रूप और स्पर्श है त्रेणुकादि में रहने वाला रूप और स्पर्श उसे कहा जाएगा महत्व समानाधिकरण रूप और स्पर्श और उस महत्व समानाधिकरण रूप वाला द्रव्य माना जाएगा त्रेणुकादि को उसका हो जाएगा प्रत्यक्ष और ये जो इंद्रिय है ना पांचों बाह्य इंद्रिया ये त्रेणुक रूप नहीं है कार्यात्मक तो है कार्य रूप पृथ्वी का ही इंद्रियात्मक जो एक प्रकार बताया वो घ्राण इंद्रिय है मूल में बताया ना लेकिन वह आ, कार्य कार्यरूप होने पर भी त्रिणुकादि कार्यात्मक नहीं है अपितु तो प्रथम कार्य जो होता है द्वेणुक तदात्मक है घ्राण इंद्रिय पृथ्वी के दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर के जब बने बना एक द्वेणुक और वो द्वेणुक विशेषात्मक है घ्राण इंद्रिय घ्राण इंद्रिय का क्या स्वरूप है पृथ्वी के दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर के बना हुआ जो एक द्वेणुक विशेष है उसे घ्राण कहा जाता है घ्राण इंद्रिय कहा जाता है सभी पृथ्वी के द्वेनुकों को घ्राण नहीं कहा जाएगा एक द्वेणुक विशेष वो है नासाग्रवर्ती जो द्वेणुक विशेष उसका नाम है घ्राण इंद्रिय वह द्वेणुक रूप होने से द्वेनुकात्मक होने से उसमें रहने वाला रूप अणुत्व समानाधिकरण होगा महत्व समानाधिकरण नहीं होगा महत्व समानाधिकरण रूप जिसमें रहता है उसका प्रत्यक्ष माना जाता है तो घ्राण इंद्रिय तो अनुत्व समानाधिकरण रूप वाला द्रव्य है महत्व तो समानाधिकरण रूप वाला नहीं है इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा ये माना गया इसलिए हाँ अनुत्व हा, समानाधिकरण रूप वाला होने से अने दो पृथ्वी के दो परमाणु मिलकर के एक द्वेनुप बना ऐसे कई एक द्वेनुक है अनेकों द्वेनुक हैं। उनमें से द्वेनुक विशेष ग्रहण कहलाता है आपका घ्राण इंद्रिय अन्य का घृण इंद्रिय का एक ही द्वेनुक थोड़ा ही है तो जितने प्राणी उतने द्वेणुक विशेष जो पृथ्वी के हैं उतने घ्राण इंद्रिया होगी और वो भी उतने ही द्वेनुक है इतना नहीं बाकी शरीर के भी अवयव अवयभूत द्वेनुक हैं अन्य जो त्रेणुक बनते हैं ना द्वेनुक से विषय और शरीर के भी लेकिन द्वेनुक रूप इंद्रिया भी घ्राण रूप इंद्रिया भी अनेक है जितने प्राणी उतने तो द्वेणुक मात्र रूप जो हरेक प्राणी का नाशिका रूप गोलक है घ्राण इंद्रिय का उसमें रहने वाला पृथ्वी का द्वेनुक विशेष वह घ्राण इंद्रिय कहलाएगा वो घ्राण इंद्रिय है वो जितने शरीर उतनी उस शरीर का अंगभूत घ्राण रहेगा घ्राण कहते नास नासिका को ये ना, नाक को और उसके अग्र भाग में एक घ्राण इंद्रिय रहता है और वहां रह करके करता क्या है गंध का ग्रहण करता है इसलिए घ्राण इंद्रिय का लक्षण बताया घ्राणम गंध इंद्रियम घ्राणम गंध इंद्रियम जो गंध का ग्राहक हो और इंद्रिय हो उसे घ्राण कहता है खाली इंद्रिय कहेंगे इंद्रिय का विशेषण गंध ग्राहक नहीं बताएंगे तो चक्षु भी इंद्रिय हैं श्रोत्र भी इंद्रिय हैं रसन भी इंद्रिय हैं तो भी इंद्रिय हैं तो उनमें चला जाएगा ये लक्षण लक्षण किया घ्राण का और चला जाएगा चक्ष आदि में तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ना खाली इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो इस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए विशेषण जोड़ दिया इंद्रिय का गंध ग्राहकम तो गंध ग्राहकत्व भी होना चाहिए तो ये जो स्रोत्रादि हैं इनमें इंद्रियत्व तो है इंद्रियत्व तो होने पर भी गंध ग्राहकत्व स्रोत्रादि में नहीं है श्रोत्र शब्द ग्राहक है और त्वक स्पर्श ग्राहक है रसन रस ग्राहक है और ये जो है चक्षु रूप ग्राहक है इनमें बाकी चार इंद्रियों में से कोई इंद्रिय ऐसा नहीं है जिसमें गंध ग्राहकत्व हो पांच इंद्रियों में से केवल एक ही इंद्रिय में गंध ग्राहकत्व है ग्राहक कहते हैं ज्ञान के साधन को गंध ग्राहक का मतलब ज्ञान का गंध का ज्ञान कराने वाला है गंध ज्ञान का उपकरण है तो गंध ज्ञान का उपकरण साधन पांच इंद्रियों में से केवल एक इंद्रिय बनेगा और वो होगा घ्राण घ्राण से ही गृहित हो पाएगा गंध ये कहा और इसलिए घ्राण का लक्षण हुआ जो गंध का ज्ञान कराए और इंद्रिय हो उसे कहा जाएगा घ्राण इंद्रिय मान लो खाली गंध ग्राहक इतना ही लक्षण करते इंद्रिय पद न देते तो क्या आपत्ति थी चक्षुरादि में तो लक्षण नहीं जाता गंधक ग्राहकत्वम घ्राण से लक्षणम ऐसा करो तो कहते हैं गंध का ग्राहक यानि साधन गंध ज्ञान का साधन जैसे घ्राण इंद्रिय है ना ऐसे गंध ज्ञान का साधन ग्रहण इंद्रिय और गंध रूप जो विषय इन दोनों का आपस में संबंध भी तो कारण बनता है कि नहीं बनता संसार में कहीं गंध नहीं है ऐसा तो नहीं है लेकिन वर्तमान में हमें कोई गंध ग्रहण नहीं हो रहा है क्यों गंध ग्रहण नहीं हो रहा है कि हमारी घ्राण इंद्रिय का और गंध विषय का आपस में संबंध नहीं हुआ है इंद्रिय का अपने ग्राह्य विषय के साथ संबंध होने पर ज्ञान होता है वो जो संबंध है वो इंद्रिय से अलग है ना तो जैसे इंद्रिय साधन बन रहा है गंध ज्ञान का घ्राण इंद्रिय ऐसे गंध ज्ञान का साधन वो भी तो बन रहा है संबंध भी तो खाली गंध ग्राहकत्वम घ्राण से लक्षण हम इतना लक्षण करेंगे तो घ्राण का गंध ज्ञान का कारण जैसे घ्राण है ऐसे घ्राण का गंध के साथ संबंध भी गंध ज्ञान का कारण होने से उसमें लक्षण चला जाएगा गंधग्राहकत्व तो उसमें भी है किसमें घ्राण इंद्रिय का गंध के साथ जो संबंध है उस संबंध में भी गंधग्राहकत्व तो है तो गंधग्राहकत्व तो इतना मात्र लक्षण करेंगे तो ये चला जाएगा विषय और इंद्रिय के संबंध में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी अतिव्याप्ति दोष से दूषित धर्म लक्षण नहीं होता इसलिए इंद्रिय पद देना भी जरूरी है तो वो जो है घ्राण इंद्रिय का गंध विषय के साथ संबंध वो गंध ज्ञान का साधन तो है लेकिन इंद्रिय नहीं है उसमें इंद्रियत्व तो नहीं रहेगा और घ्राण का लक्षण तो है जो गंध ज्ञान का साधन भी हो और इंद्रिय भी हो उसे कहा जाएगा घ्राण इंद्रिय उसे घ्राण कहेंगे ये घ्राण का लक्षण होगा वो गंध का ज्ञान कराएगा उससे गंध का ज्ञान होगा ये इंद्रिय रूप पृथ्वी हुई कार्य रूपा पृथ्वी इंद्रिय रूप कार्यात्मक पृथ्वी वो है घ्राण इंद्रिय तो कार्य तो होता है द्वेनुख से आगे का तो घ्राण इंद्रिय क्या द्वेणुक रूप है या त्रेणुक रूप है या चतुर्णुक रूप है ऐसा कोई पूछेगा तो क्या बताओगे इसका उत्तर क्या होगा घ्राण इंद्रिय कार्यरूप पृथ्वी का एक भेद है तो कार्यरूप पृथ्वी तो द्वेणुक से लेकर के महाअवयवी तक कई प्रकार है उसके तो उनमें से घ्राण इंद्रिय कार्य रूप पृथ्वीत्मक है तो कौन सी कार्यात्मक पृथ्वी है तो जो प्रथम कार्य है द्वेणुक द्वेणुकात्मक है वो द्वेणुकात्मक पृथ्वी रूपी कार्य है द्वेनुकात्मक जो कार्य रूपा पृथ्वी विशेष वो घ्राण इंद्रिय है ये मानना पड़ेगा तो शरीर रूप पृथ्वी का भी भान हुआ ज्ञान हुआ हम लोगों का शरीर शरीर रूप पृथ्वी है और इंद्रिय रूप पृथ्वी की भी जानकारी प्राप्त हुई कि द्वेनुक कार्य रूप पृथ्वी है और द्वेनुक विशेष जो नासिका के अग्र भाग में स्थित द्वेनुक विशेष उसे ग्रहण कहते हैं और वह गंधरूप विषय का ग्राहक है वो इंद्रिय रूपा पृथ्वी है इंद्रिय रूपा पृथ्वी है अग्रभाग ये यहाँ पर है जहाँ ये दो भवई और नाक का वो है ना मध्य वहाँ पर घ्राण का अग्रभाग कहलाता है जहाँ से शुरुआत होती है नाक की नाक हम जहाँ से कहते हैं इसलिए इतना भाग किसी का कट भी जाए तब भी एक्सीडेंट आदि में चला जाए तब भी इंद्रिय तो यहाँ है उसको गंध आएगी हाँ इसके अंदर है यानी यहाँ इसके अंदर उसको जो है भ्रुवा का संधिभाग है नासिका और भ्रुआ दिभाग जहाँ है वहां माना जाएगा नासिका का अग्रभाग वहां से नाशिका जहां से नासिका प्रारंभ होती है पीछे से उसका अग्रभाग है वहाँ घृण इंद्रिय रहेगा इसलिए गीता में आता है संप्रेक्ष अग्रम स्वम दिश्चानवलोकन की ना अपने नासिका के अग्र भाग का ईक्षण करना है देखना है उसे और संप्रेक्ष नाशिकाग्रम स्व दिश्च अनवलोकन और बाकी दिशाओं को नहीं देखना है दृष्टि को इधर उधर नहीं ले जाना है तो नाशिका के अग्रभाग को देखने का अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे देखते रहें वो तो दृष्टि फिर कभी कभी ऐसी हो जाएगी यहाँ देखना ये नहीं वो है ये यहाँ आग्रत आज्ञा चक्र भी माना गया है हाँ तो आज्ञा चक्र में अपनी अपने मन को केंद्रित करना जागृत अवस्था में विश्व का स्थान नेत्र को माना है ना नेत्र इंद्रिय ही हमारे मन को दसों दिशाओं में घुमाती है तो नेत्रस्थ जो इंद्रिय नेत्रस्थ जो मन है हमारी उपाधि उसकी एक वृत्ति दृष्टि कहलाती है ज्ञानात्मक जो दृष्टि वह मन यहां पर लगाना है नासिकाग्रह में वो है वहाँ से आज्ञा चक्र शुरू होता है आज्ञा चक्र है तो आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित कर ले तो माना जाता है नासिकाग्र का संप्रेक्षण हो रहा है संप्रेक्षणा नासिकाग्रम स्वम कि चक्र में मन को केंद्रित करने वाला जो व्यक्ति माना जाता है वह नासिका का अग्रभाग देख रहा है संप्रेक्षण कर रहा है नासिका के अग्रभाग का और फिर वहाँ आज्ञा चक्र में जैसे ही केंद्रित हुआ मन तो वेदांत की साधना के अनुसार उसे ले जाना होता है फिर हृदय में और हृदय ब्रह्म के ध्यान में लगाना होता है हार्द ब्रह्म के ध्यान में जागृत अवस्था में मन की स्थिति यहां है ना नेत्र में वहां से मन को खाली आख की आंख को ही यहां केंद्रित करना है लेकिन आंख में स्थित जो मन है उसे नाशिकाग्र में केंद्रित करना है तो पांच इंद्रिय में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसे बाहर नहीं जाने देना और जैसे ही आज्ञा चक्र में केंद्रित हुआ फिर उसे हृदय में ले लें और फिर हृदयस्थ आत्मा के ध्यान में उसे लगाए और जैसे ही फिर आत्मस्थ हो जाएगा तो आत्मसंस्थम मन कृतवा न किंचित अभी चिंतित तो हृदय स्थ आत्मा में स्थिर हो गया फिर तो सारी सारा सोचना बंद कर दे, वहीं उसे बनाए रखे। ये गीता साधना बताती है तो नाशिका आग्रह है ये संधि भाग, भ्रुआ और नाशिका का, का भाग, वहाँ पर घृण इंद्रिय हैं और वही मन की स्थिति भी रहती है और इसलिए जागृत अवस्था में पांचों इंद्रियों के साथ वहीं से मन जुड़ता है और जिस इंद्रिय के विषय को वो ग्रहण करना चाहता है उस इंद्रिय से जुड़ करके जाता है उस विषय तक और फिर उनका ग्रहण कर लेता है ये माना जाता है तो वहाँ मन को केंद्रित करना है तो नासिकाग्र का, का संप्रेक्षण हो रहा है ये माना जाता है तो नासिका के अग्र भाग में रहने वाला घ्राण इंद्रिय इंद्रिय रूप पृथ्वी है तो इंद्रियम गंधग्राहकम इंद्रियम नासाग्रवर्ती का तो नासाग्र है वो और वर्ती कहते हैं उसमें रहना जिसका शील है स्वभाव है उसे नासाग्रवर्ती और विषय रूप पृथ्वी कौन सी है तो कहते हैं विषय रूप पृथ्वी है मृत पाषाणादि तो विषय मृत पाषाणादि विषय रूपा पृथ्वी है मिट्टी पत्थर घट वस्त्र यानि शरीर और इंद्रिय को छोड़ करके जो भी पृथ्वी जो भी गंधवान द्रव्य है जो भी गंधवान है समु संबंध से उसे विषय रूप पृथ्वी समझना मृत पाषण आदि में आदि शब्द से उसे लेना वो सब विषय रूप पृथ्वी कोटि में आएगा शरीर को छोड़कर के, इंद्रिय को छोड़कर के, जो जो समुवाय संबंध से गंध का आश्रय बना है वो सब पृथ्वी ही हैं विषय रूपा पृथ्वी कार्य कार्यात्मक विषय रूपा पृथ्वी इस प्रकार ये कार्य रूपा पृथ्वी के अवांतर तीन भेद हैं शरीर इंद्रिय विषय तो तो ये नौ द्रव्य में से पृथ्वी नामक जो प्रथम द्रव्य उसका ये लक्षण ग्रंथ संपन्न हुआ साथ ही साथ इसकी परीक्षा भी हुई परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अलग प्रकरण नहीं होगा लक्षण ग्रंथ और परीक्षा दोनों साथ साथ है परीक्षा कहते हैं जो लक्षण किया गया वह लक्ष्य में रहता है कि नहीं रहता है इस विचार का नाम है परीक्षा तो रह रहा है कि नहीं रह रहा है ये सब चर्चा चली रही है न तो लक्षण और परीक्षा ग्रंथ साथ साथ चल रहा है। तो पृथ्वी नामक द्रव्य का लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ पूरा हुआ अब द्वितीय द्रव्य है जल उसका लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ प्रारंभ होगा कल